पाठ एक मेरा नाम हिंदुस्तानी है नमस्कार मैं निशा हूं क्या आप अध्यापक हैं जी हाँ मेरा नाम नवाब राय है मैं हिंदुस्तानी हूँ और आप भी जी नहीं मैं फ्रांसीसी हूँ लेकिन मेरा नाम हिंदुस्तानी है पाठ एक मेरा नाम हिंदुस्तानी है नमस्कार मैं निशा हूं क्या आप अध्यापक हैं जी हां मेरा नाम नवाब राय है मैं हिंदुस्तानी हूं और आप भी जी नहीं मैं फ्रांसीसी हू लेकिन मेरा नाम हिंदुस्तानी है अभ्यास नमस्कार मैं नवाब राय हूं क्या आप फ्रांसीसी हैं जी हाँ मेरा नाम निशा है आप अध्यापक हैं मैं हिंदुस्तानी हूं और आप मैं फ्रांसीसी हूँ क्या आप हिंदुस्तानी हैं जी हां मेरा नाम नवाब राय है नवाब राय जी मैं निशा हूं मेरा नाम हिंदुस्तानी है